काफी नहीं रोटी मिल जाए पेट भरा हो तो एक नई भूख का अनुभव होता आत्मा की भूख बाहर प्रकाश हो तो एक नए अंधकार की प्रती होती भीतर का अंधकार उस अंधकार का नाम अहंकार है उस अहंकार के कारण ही दिखाई नहीं पड़ता कि मैं कौन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 माली को लालटन लिए डरा डरा माली लालटन और लठ लिए चला आ रहा है डरा डरा कि पागल आदमी मालूम होता आधी रात बगीचे में घुस आया एक तो और इतने जोर जोर से पूछ रहा है कि मैं कौन माली को आता देख के सापिनहार चुप हो गया संकोच लगा उसे कि इसके सामने कैसे पूछना जोर जोर से कि मैं कौन क्या सोचेगा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 जो मैं गाऊं वह तुम गाओ हर मुश्किल आसान बना लूं मेरे साथ अगर तुम हो लो पथ के कांटे फूल बना लूं मच धारों को कूल बना लूं हर रोदन को गान बना लूं मेरे साथ अगर तुम होलो पतझर को मधुमास बना लूं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 कि कहां हिसाब रखे उसने कहा तो तुम पीते भी हो तो वहां पीना भी चलता है कहां क्लर्क से लिखो जल्दी वो इसी तरह की तलाश में बेचारे लगे रहते हैं मणिकांत ने कहा आप समझे नहीं यह और ही तरह का पीना है यह अंगूर की शराब की बात नहीं है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 आखिरी प्रश्न प्रार्थना क्या है अर्चना प्रार्थना की कोई परिभाषा नहीं प्रेम की ही कोई परिभाषा नहीं तो प्रार्थना की कैसे परिभाषा होगी और चूंकि प्रेम की परिभाषा नहीं प्रार्थना की परिभाषा नहीं इसलिए तो परमात्मा की परिभाषा नहीं हो पाती परिभाषा होती मस्तिष्क में और प्रार्थना होती हृदय में ये अलग अलग दुनियाएं हैं यह प्रश्न ऐसा ही है लगता तो ठीक शाब्दिक अर्थों में ठीक लगता प्रार्थना क्या है प्रार्थना की परिभाषा क्या है इसको गलत नहीं कह सकते ये ऐसा ही है लेकिन जैसे कोई पूछे कि हरे रंग का स्वाद क्या है हरे रंग का स्वाद क्या है इस वाक्य में भाषा और व्याकरण की दृष्टि से कोई गलती ना निकाल पाओगे लेकिन अस्तित्वगत भूल है हरे रंग और स्वाद का कोई संबंध ही नहीं हरे रंग का कोई स्वाद नहीं स्वाद का कोई रंग नहीं हरे रंग का कोई भी स्वाद हो सकता है मगर वो हरे रंग का नहीं किसी चीज का होगा जो हरी है और स्वाद का कोई भी रंग हो सकता है लेकिन वो स्वाद का रंग नहीं उस चीज का रंग होगा जिसका स्वाद है स्वाद और रंग का कोई संबंध नहीं ऐसे ही प्रार्थना और परिभाषा का कोई संबंध नहीं प्रार्थना उमकती है हृदय में परिभाषाएं है जन्मती हैं मस्तिष्क में परिभाषाएं है होती हैं शब्दों और तर्कों की और प्रार्थना है भावना और अर्चना तुझे तो मैंने नाम ही दिया अर्चना अर्चना या नहीं प्रार्थना इसे तो जीकर ही जानना होगा पीकर ही जानना होगा कैसी लंबी रात विरह की बीत नहीं पाए पियाबिन नींद नहीं आए मुस्काई संध्या की लाली आई फिरी रंजनी घुघराली उगा गगन में चांद मगर मनमेघ नहीं छाये पियाबिन नींद नहीं आए आई बगिया में बहार है जागा यौवन में खुमार है दूर कहीं मधुबन में कोयल गीत मधुर गाए पियाबिन नींद नहीं आए जब से साजन ने मुंह फेरा कजरा धोते हुआ सवेरा थके उन्नीदे दो नैनों में सावन लहराए पियाबिन नींद नहीं आए जो प्रेम में रोया ना हो जिसने प्रेम का विरह न जाना हो से तो प्रार्थना की तरफ इंगित भी नहीं किया जा सकता इसलिए मैं प्रेम का पक्ष पाती हूं प्रेम का उपदेषा हूं कहता हूं खूब प्रेम करो क्योंकि प्रेम का ही निचोड़ एक दिन प्रार्थना बनेगा प्रेम के हजार फूलों को निचोड़ोगे तब कहीं प्रार्थना की एक बूंद एक इत्र की बूंद बनेगी सुबह न जानी शाम न जानी तेरी सूरत जब पहचानी रूप तुम्हारा एक जोहरी प्यार अंगूठी सा गहना है कुछ चाहों से मोल चुकाकर मन की उंगली में पहना है सदा सुहागिन पर बंजारिन सुधियों की बदनाम जवानी, दिन को चहल पहल के नगमे रात सारी रात मौत का डेरा किस पल तुमसे बात करूं मैं सूरज मुखी प्यार है मेरा गम का पहरा तम है गहरा सुनिशी मन की रजधानी मन का प्यार कर्ज है जिसका सारी उम्र ब्याज भरता है मन का प्यार कर्ज है जिसका सारी उम्र ब्याज भरना है मन के नातों को बतलाकर खुद को बेपरदा करना है जीवन के क्रम बदले हम तुम चलते चलते डगर अजानी सुबह न जानी शाम न जानी तेरी सूरत जब पहचानी जब भूल जाओगे सब गणित न सुबह पहचान में आएगी न शाम पहचान में आएगी जब भूल जाओगे जब हिसाब किताब की सारी भाषा जब उतराओगे मस्तिष्क से हृदय में विचारणा से भावना में मोलतोल से अतोल में अमोल में तब जान पाओगे तभी जाना जा सकता है कि प्रार्थना क्या है यहां बैठो यहां प्रार्थना बरस रही है अर्चना इस शांति को इस मौन को चखो ये जो मेरे तुम्हारे बीच घट रहा है ये प्रार्थना यह कोई बातचीत नहीं ये कोई प्रवचन नहीं है ये कोई वार्ता नहीं हो रही ये मेरे तुम्हारे हृदय का सांसाथ नृत्य है ये शब्द तो केवल बहाने निशब्द की तरफ इंगित कर जाएं बस इतना इनका प्रयोजन निमित्त मात्र साधों की रिमझिम का रंग कहीं खो बैठे फागनी फुहारों में वही याद आता है किरण डोर लिए गगन रोल रोल मोती कर्ण धरती के बालों में गूंथ कर सजाता है प्यार के सिंगारों में वही याद आता है केसर कुमकुम -कुम चंदन घोल घोल मलय पवन नए सुमन प्यालों में ढालकर पिलाता है झूमते खुमारों में वही याद आता है परिवर्तन का कूजन डोल डोल वन उपवन लुटी ठगी डालों को जिंदगी दिलाता है पतझर की हारों में वही याद आता है चंदा हर घर आंगन बोल बोल आमंत्रण मधुबन की तालों में मिलन स्वर मिलाता है रास की बहारों में वही याद आता है वासंती अवगुंठन खोल खोल अलसनयन लाज के गुलालों में चांदनी खिलाता है आस की पुकारों में वही याद आता है यहां जो घट रहा है ये चर्म चक्षुओं से दिखाई पड़ने वाली बात नहीं इसलिए जो यहां पक्षपातों को लेकर बैठा है खाली जाएगा खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा लेकिन जो पक्षपात छोड़ के सुनने को राजी सुनने को ही नहीं मेरे साथ एक रस होने को रांची सन्यास और क्या है इसी बात की घोषणा है प्रेम में मेरे साथ एक रस होने को जो रांची उसे प्रार्थना का अर्थ तत्ण समझ में आ जाएगा उसे पूछने नहीं जाना पड़ेगा कहीं और प्राणों में घुलता है रस वही मिठास फैल जाती देश अजाना पंथ अजाना नाम न जाना धाम न जाना तुम्ही बताओ कैसे चल दू बैठ तुम्हारी पालखी कठिन है मैं तो बुलाता हूं पुकारता हूं क्या आओ बैठो मेरी पालकी चलो बैठो मेरी ना मगर तुम्हारा डर भी मैं समझता हूं देश अजाना पंथ अजाना नाम न जाना धाम न जाना तुम्हें बताओ कैसे चल दू बैठ तुम्हारी पालकी भरी बहारों पवन न डोला चांद सितारों ने विश्व घोला कभी न लट गुथी बदली ने लाज लुटाई गली गली ने मांग न सिन्दुर आंख न अंजन पग न महावर हाथ न कंगन कैसे बैरन बिंदिया से शोभा दमकाऊ तुम ही बताओ कैसे जल दू बैठ तुम्हारी पालखी सेज कली की सदा कटीली भरी जवानी पीली पीली स्वप्निली तस्वीर मिटाकर कभी सेज पर कभी चिता पर हंसी न मधुरित उड़ी न केसर लसे न भवरों के नीलम पर कैसे कलिया बन महकू तेरी चंपक और माल की तुम्हें बताओ कैसे चल दू बैठ तुम्हारी पालखी उड़ोड़ छाने अंबर भूतल गिरते रहते पंख तिल तिलजल साख साख ने ताने मारे रूठे तिनके दाने सारे नीर न चहके सांझ सबेरे घनी रात लुट गए बसेरे कैसे काटूं रैन बिरानी सेज अजानी डाल की तुम ही बताओ कैसे चल दूँ बैठ तुम्हारी पालखी जब जब मंगल वेला आई बजी नौबतें सुबह सहनाई सिसक पड़ी सिंगार पिटारी सपने दर दर बने भिकारी दमक न पाई चुनरी चोली बाँट जोहती सूनी ढोली किससे जोडूं गांठ उमर बन चली दुल्हनियाँ काल की देस अजाना पंथ अजाना नाम न जाना धाम न जाना तुम्हें बताओ कैसे चल दूम बैठ तुम्हारी पालकी मगर चलो तो ही जान सको और नहीं चंदन चाहिए नहीं केसर नहीं महावर्ष नहीं कोई आभूषण नहीं कोई औपचारिकता जैसे हो बस ऐसे ही बैठ जाओ इस पालकी में तुमसे कुछ भी तो शर्त पूरी नहीं करवाना चाहता हूं कि ऐसा आचरण हो कि ऐसा चरित्र हो तुम पर कोई भी शर्त तो नहीं लादता हूं बेसर्त प्रार्थना का स्वाद देने को तैयार हूं मगर थोड़ा साहस तो तुम्हें दिखाना पड़े तुम्हें दो कदम चल के पालकी में तो बैठ जाना पड़े दो डग उठाओ अर्चना प्रार्थना समझ में आ जाएगी ऐसी समझ में आएगी कि रोए रोए में समझ आएगी ऐसी समझ में आएगी कि श्वास श्वास में भर जाएगी ऐसी समझ में आएगी कि आंसू आंसू में झरेगी ऐसी समझ में आएगी कि सो कि जागो उठो कि बैठो चारों तरफ छाया की तरह डोलती रहेगी तुम्हारी आभा बन जाएगी प्रार्थना कृत्य नहीं भाव की एक दशा है और प्रार्थना से तुम भरे हो तो परम अनुभूति घटती परम अनुभूति से मेरा अर्थ है अगर तुम्हारा हृदय प्रार्थना पूर्ण है तो परमात्मा तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है निश्चित दस्तक देता है और जो प्रार्थना से भरा है वही उसकी दस्तक सुन भी पाता है जो प्रार्थना से भरा नहीं है वासना से भरा है वह उसकी दस्तक नहीं सुन पाता और जीवन को जीने के दो ही ढंग एक वासना एक प्रार्थना वासना का ढंग ग्रस्त का ढंग प्रार्थना का ढंग संन्यास्त का ढंग ग्रस्त और सन्यासी में स्थान का भेद नहीं होता स्थिति का भेद होता है घर छोड़ के भाग जाओ तो संन्यासी हो गए ऐसा नहीं कि जंगल में कुटी बना के रहने लगे तो सन्यासी हो गए ऐसा नहीं वासना न रहे वासना मांगती है यह मिले वह मिले प्रार्थना धन्यवाद देती है कि जो दिया मेरी पात्रता से ज्यादा है मेरे पात्र के ऊपर से बहा जा रहा है अनुग्रह को जगाओ अर्चना और प्रार्थना अपने आप जगेगी धन्यवाद को जगाओ और प्रार्थना अपने आप चकेगी धन्यवाद का भाव ही प्रार्थना है अनुग्रह की भाव दशा ही प्रार्थना है आज इतना है